रघुनाथ रघुनाथकीर्तनम त्र कृतमस्कलि बास्पवारी परिपूर्ण लोचनमति न मत राक्षक मधुरं मधुरं स्वम कर्मा की च मधुरं मधुरा स्मृति बोधिं प्रबोधय प्रभो मधुबोशक्ति प्रयच पर कोमल कूजयन वेणु श्यामय कुमारेद वेद्यं पर्रह्म भासत हृदय मम भूय तं राम, राम रामे मधुरं मधुराक्षर आरुह्य कविता शाखा वंदे वालिकोकिल निगम कलपतरोर्गल फलम सुख मुखा दृतद्रव संयुत पिबत भागवत रसमल मुहूर्घो रसी का भु वि भावुक राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हहादेव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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर एनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राधा मन हरि गोविंद जय जय गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहार लाल की जय नमो म शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण यतनोंगिनम पश्यत्मस्थित यतनोप्यकृता न पश्यचेतस यदागतजो जगद भाषयतेखिल य्रमसी येजो विधि नारायण तो योगिश्चनम पश्यत्म स्थित श्रीमद भगवदगीता में तीन प्रकार के चक्षु का वर्णन किया गया है एक स्वचक्षु दूसरा दिव्य चक्षु तीसरा ज्ञान चक्षु ग्यारहवीं अध्याय में भगवान ने स्वचक्षु और दिव्य चक्षु का उल्लेख किया मने न तो मक्षुषे द्रष्टुमे न स्वचक्षुषा दिव्य दधा ददामिते चक्षु पश्य ददाम योग योगम ईश्वरम तेरहवें अध्याय के अंतिम श्लोक में और पंद्रहवें अध्याय के मध्य में ज्ञान चक्षु का उल्लेख किया गया है क्षेत्र क्षेत्रों मतर ज्ञान ये भूत ते परम विमूढ़ाप्य पश्य ज्ञान चक्षुषा दिव्य चक्षु तपस्या के प्रभाव से महापुरुषों के अनुग्रह के प्रभाव से और भगवान की अनुकंपा के प्रभाव से प्राप्त होता है स्कंद पुराण में वैष्णव खंड है श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन दिव्य चक्षु भावित चर्म चक्षु के द्वारा श्री जगन्नाथादी देव का दर्शन होता है वहाँ ऐसा कहा गया यहाँ पर ज्ञान चक्षु कई प्रभेद हैं ज्ञान चक्षु के उसमें शास्त्र का अनुशीलन करते करते व्यक्ति के हृदय में दिव्य प्रज्ञा का उदय होता है जिसके द्वारा वह शास्त्र के तात्पर्य को समझ सकता है और विश्व का रहस्य भी हृदयंगम कर सकता है उसका नाम भी ज्ञान चक्षु है जो प्राप्त वचन है उसके अनुसार यंत शब्द का अभिप्राय क्या है एक ही श्लोक में दो बार यतंत शब्द का प्रयोग किया गया है साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह वचन है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अर्जुन के प्रति यन तो जीवन में आवश्यक है लेकिन किस विषय में कब कौन सा यत्न होना चाहिए इस पर विचार भी अपेक्षित है जो अकृतात्मा है जिसका अंतःकरण शुद्ध और समाहित नहीं है उसे चाहिए कि पहले यज्ञ का विषय अंतकरण की शुद्धि और समाधि को बनावे पहले स्वयं को अधिकारी सिद्ध करे अधिकारी सिद्ध करने के लिए भगवान ने यहाँ योगिना शब्द का प्रयोग किया है का मनसा बुद्धिया योगिना कर्म कुति संगं त्यक्वात्मशुद्ध देकरण के द्वारा यदि निष्काम भाव से स्वधर्माष्ठान का अनुपालन हो तब देद्री प्राणातक मैं शुद्धि का संसार होता है अंतकरण शुद्ध होता है या देहेन्द्रीय प्राण अंतकरण मैं शुद्धि की स्फूर्ति होती मनु मन भगवान ने बताया महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मण क्रियते तनु महायज्ञों के द्वारा यज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा करन के द्वारा भू शुद्धि के द्वारा भूत शुद्धि के द्वारा भगवन नाम सेवन करने से ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है ब्राह्मी तनु का अर्थ है देहेन्द्रीय प्राणांत में उस दिव्यता की स्फूर्ति होती है जिसके बल पर व्यक्ति ब्रह्म दर्शन में समर्थ होता है इसलिए का ये न मनसा बुद्धिया केवल ही ऋण योगिना कर्म कुरी संगं तक आत्मशुद्ध यह पांचवें अध्याय का वचन है छठे अध्याय में योगमात्म विशुद्ध आत्मशुद्ध के स्थान पर आत्म विशुद्धय शब्द का प्रयोग किया गया अर्थ होता है कि समाधि के द्वारा भगवान की गृह उपासना के द्वारा चित्त विशुद्ध होता है और कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्ध होता है पहले चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है फिर विशुद्ध करने की आवश्यकता है चित्त की शुद्ध क्यों अपेक्षित है विशुद्धित अपेक्षित है चित दर्पण है चेतो दर्पण और जनमचैतन महाप्रभु जी ने बताया तुलसीदास जी ने भी मन को मुकुर बताया दर्पण बताया मुकुर मलिन पुन नयन विहीना राम रूप देखीना चित्र हमारा दर्पण सदृश है जब वह निर्मल और निश्चल हो जाता है अर्थात शुद्ध और समाहित हो जाता है तब भगवान जो प्रत्यत्मा अंतरात्मा होकर हमारे हृदय में सन्निहित या स्फुर्त है उनकी स्फुट अभिव्यक्ति अंतःकरण पर हो जाती है इसलिए चित्त को शुद्ध और समाहित करने की आवश्यकता है वस्तु तो पहले से विद्यमान है जो वास्तव वस्तु प्रत्यगात्मा है जिसकी ब्रह्म रूपता का निर्णय वेदांतों के माध्यम से होता है वह तो सर्वत्र व्यापक है सर्व व्यापक होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति का संस्थान हमारा आपका अंतकरण है और एक नियम है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है जो साधन को गौण समझते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि तत्व स्वतः सिद्ध है इतना समझने से काम नहीं चलेगा स्वतः सिद्ध तत्व की अभिव्यक्ति अंतकरण पर संभव है वह अनुतः करण कर्मोपासना के द्वारा शुद्ध और समाहित है या नहीं इस पर विचार करना चाहिए श्रीमदभागवत के एकादस स्कंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है भिक्षु गीत तिक्षु ब्राह्मण का इतिहास दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम च कर्मान च व्रता सर्वे मनोनिग्रह निग्रह लक्षणता परो ही योगो मनसमाधि दान स्वधर्म यम नियम इन सब का पर्यवसान मनस समाधि मन शुद्ध और समा तो इसमें है तो यत्न का विषय पहले क्या होना चाहिए अंतकरण या चित्त की शुद्धि और विशुद्धि पहले चित्त की शुद्धि और विशुद्धि के लिए प्रयास करें चित्त शांत हो और शुद्ध हो चित्त की शुद्धि और विशुद्धि अर्थात चित्त क्या होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए और समाहित होना चाहिए ऐसा न करके जो सीधे साक्षात आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। ये प्रयत्न करने पर भी क्रम मार्ग का उच्छेद करने के कारण अनधिकृत प्रयत्न करने के कारण सचमुच में उस आत्म तत्व के दर्शन से वंचित रह जाते हैं इसलिए जो प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट है जिन्होंने पूर्व जन्मों में चित्त को शुद्ध और समाहित कर रखा है उन्हीं के बस बात यह है कि सीधे आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करें इसलिए अंतकरण को शुद्ध और समाहित करने का पहले प्रयास होना चाहिए प्रयत्न का महत्व है लेकिन क्रम का उल्लंघन करके प्रयत्न व्यक्ति को पतित बना देता है क्रम का समादर करते हुए अपने अधिकार की सीमा में प्रयत्न व्यक्ति को सिद्ध बना देता है सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्नोच निबोध में समा से नव कौनते निष्ठा ज्ञान से या पर सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध करना है ब्रह्म सिद्धि मंडल मिश्र जी का ग्रंथ स्वतः सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध करना है परता सिद्ध नहीं है स्वप्रकाश है स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करना है का क्या है जे हेनरी करण, जो कुछ अनात्म पदार्थ है उससे विविध उसे समझना है इसलिए करण द्वार है माध्यम है या करण है अभिव्यंजक संस्थान है उसका शुद्ध और समाहित होना आवश्यक अंत की शुद्धि में भी तारतम्य उस पर विचार करना चाहिए जैसे कोई स्वर्ग चाहता है उसे भी चित्त को शुद्ध करने की अपेक्षा है क्योंकि दिव्य वस्तुओं में प्रीति प्रवृत्ति सहसा परिलक्षित नहीं होती दिव्य वस्तु की विद्यमानता भी हो तो उसके प्रति चित्त में आकर्षण नहीं उत्पन्न होता श्रीमद भागवत गीता का जो सत्रहवा अध्याय है उसमें प्रसंग वश आहार मीमांसा भी है केवल आहार मीमांसा नहीं है बल्कि आहार मीमांसा भी है वहाँ पर फलगल कल्प सिद्धांत का निरूपण किया गया फलवल कल्प का अर्थ है? हमारा चित्त किस स्तर का है इसका अंकन अब हमारे लिए भी कठिन है इसलिए चित्त की प्रवृत्ति निवृत्ति को देखकर या चित्त के प्रीति और प्रवृत्ति का विषय क्या है इस पर विचार करने की आवश्यकता चित्त की प्रीति और प्रवृत्ति का विषय जो है वह तो स्थूल होना चाहिए पहले स्थूल विषय को देखकर चित्त के स्तर का अंकन होता है उदाहरण के लिए यह उत्तरा प्रदेश है गुबरीला शब्द से व्यक्ति परिचित है और भवरे से भी परिचित है जो गुबरीला होता है मलिन आहार की ओर ही उसका चित्र आकृष्ट होता है या आहार भी मांसा है उससे चित्त का आकलन हो जाता है उसका चित्त मलिन है मलिन आहार में प्रीति प्रवृत्ति से सिद्ध होता है कि उसका चित्त मलिन है बैठिए उड़ीसा के युवक मेधावी संत हैं ये सब उधर भी है सब वैष्णवों के लिए यह <laughs> तो चित प्रीति प्रवृत्ति का विषय क्या है यह सब आत्मनिरीक्षण की बात हम जब व्याख्या कर रहे दार्शनिक धरातल पर भी और व्यावहारिक धरातल पर भी वैज्ञानिक धरातल पर भी पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट शिखर पात्र महाभाग वेदांत पर समय संकेत करते थे सावधान ऊंचा से ऊंचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा है लेकिन तुम्हारा चित्त किस स्तर का है इस पर ध्यान देना आवश्यक मैं कितने पानी में हूँ इस पर विचार करना आवश्यक है नहीं तो व्यक्ति अनधिकार पूर्वक ऊंचे छलांग लगाकर गिर पड़ता है पतित हो जाता है इसलिए चित्त की प्रीति प्रवृत्ति का विषय क्या है उसी के स्तर पर चित्त के स्तर का आकलन होता है गुबरीला का जो चित्त होता है वह मलिन आहार की ओर ही आकृष्ट होता है पराग मकर से युक्त पुष्प की ओर आकृष्ट नहीं होता और जो भवरा होता है भ्रमर उसका चित्त पराग मकरंद से युक्त उस पौती और ही समाकृष्ट होता है गुबरीला देह त्याग कर देगा लेकिन दिव्याहार पराग मकरंद का सेवन करके जीवित रहना पसंद नहीं करेगा शेर मर जाएगा घास खा के नहीं रहेगा जीवित अपनी अपनी प्रवृत्ति अब उसको तो मांस चाहिए उसमें भी जीवित व्यक्ति का रक्त मिल जाए तो और अच्छा मांस मिल जाए तो और मत तो चित्त की प्रीति प्रवृत्ति को देखकर चित्त का आकलन होता है चिकित्सा के लिए रोग का परीक्षण जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है गुरु के लिए और स्वयं साधक के लिए चित्त का परीक्षण पहले अपनी अधिकार संपदा का परीक्षण होना चाहिए फिर अभिरुचि का अवलोकन होना चाहिए और दोनों में सामंजस्य होना चाहिए तीसरी और चीज है प्रारब्ध के वेग का भी आकलन होना चाहिए अभिरुचि अधिकार संपदा और प्रारब्ध के वेग तीनों का आकलन करके या प्रारब्ध की दिशा इन तीनों का आकलन करके फिर व्यक्ति के लिए साधन का यदि उपदेश दिया जाए या व्यक्ति स्वयं साधन का चयन करे तो सफल हो पाता है प्रयत्न के पीछे इन तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है तो इसका अर्थ क्या हुआ चित्त जब दिव्य होगा तब दिव्य पदार्थों की ओर व्यक्ति और वस्तु की ओर आकृष्ट होगा भले ही यह कलिकाल है लेकिन यहीं पर भगवान भी हैं या नहीं ऐसा तो नहीं है कि कली काल में भगवान नहीं रहते सब ही सुलभ सब दिन, सब देशा काल कित, देश कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य जो भगवान है वो तो कली काल में भी है यहाँ भी है वहां भी है हर व्यक्ति के हृदय में लेकिन है लेकिन प्रश्न उठता है भगवान तो विद्यमान है उनको अभिव्यक्त करने योग्य देहेन्द्रीय प्राणांत करण है या नहीं फिर मैं कहता हूँ कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है और अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है अतः आत्मा स्वतः सिद्ध है ऐसा रटने से काम नहीं चलता अभिव्यंजक जो देहेन्द्रीय प्राणांतः करण रूप संस्थान है वह किस स्तर का है तो प्रयत्न का हमारा विषय क्या होना चाहिए अगर अधिकार संपदा का अतिक्रमण करके हमने प्रयत्न किया जिसे मिडिल में या मध्यमा में पढ़ना चाहिए उसने सीधे आचार्य में पर कक्षा की तैयारी कर ली एमए एमएमएस की तैयारी कर ली बहुत परिश्रम करने पर भी पतन आवश्यक है सुनिश्चित है हतोत्साहित भी हो जाएगा इसलिए भगवान ने कहा यतन तो योगी नयनम पश्चं इसका मतलब आत्मतत्व ब्रह्म तत्व तो व्यापक है विभु है लेकिन अभिव्यंजक संस्थान यहाँ आत्मा का अर्थ है अंतकरण लेकिन उसी के साथ देहेन्द्रीय प्राणांत सब को लेना चाहिए क्योंकि हमारा आपका जो स्थूल शरीर है इसमें भी दिव्यता चाहिए क्यों चाहिए इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर की अभिव्यक्ति होती या अभिव्यंजक संस्थान ज्ञानेंद्रियों के संस्थान ज्ञानेंद्रियों की अभिव्यक्ति के संस्थान गोलक और कर्मेन्द्रियों के अभिव्यक्ति के संस्थान गोलक इस स्थूल शरीर में सन्निहित बाह्य भाग में और अंतः भाग में प्राण और अंत करण के अभिव्यंजक संस्थान सन्निहित है इसलिए पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के द्वारा व्यक्त होता है इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती महायज्ञ यज्ञेश ब्राह्मण क्रियते तनु का क्या है दे प्राणात करण में दिव्यता चाहिए स्थूल शरीर में दिव्यता चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि इसके अधीन सूक्ष्म शरीर की समग्र अभिव्यक्ति है में भी अभिव्यक्ति है अगर दस इंद्री को व्यक्त करने के संस्थान उनके ठीक हैं नहीं है तो लेकिन उसका अर्थ क्या है गोलक में अभिव्यक्ति की दिव्यता होगी कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय को प्राण और को व्यक्त करने का संस्थान स्थूल शरीर में सम्मित है इसमें दिव्यता की अभ... अभिव्यक्ति होगी दिव्यता की प्रतिष्ठा होगी दिव्यता का आधान होगा या दिव्यता की स्फूर्ति होगी शक्तिपात के दोनों लक्षण दिव्यता का आधान एक चीज है और दिव्यता की स्फूर्ति शक्तिपात पात शिवपुराण में शक्तिपात के लक्षण दिए गए हैं, ये दोनों स्थिति इसलिए स्थूल शरीर में भी दिव्यता चाहिए अंगन न्यास करण न्यायास भू शुद्धि भू शुद्धि आसन शुद्धि यम नियम के द्वारा स्थूल शरीर की शुद्धि होती आसन के द्वारा स्थूल शरीर की शुद्धि होती और सूक्ष्म शरीर जो है वो कारण शरीर का भी जनजग संस्थान है इसलिए सूक्ष्म शरीर में भी दिव्यता की स्फूर्ति होनी चाहिए या दिव्यता का आधान होना चाहिए और एक है कारण शरीर वो कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है और जीव शिव स्वरूप परमात्मा ब्रह्म या भगवान का भी व्यंजक संस्थान है इस प्रकार प्राणातःकरण में दिव्यता का आधान करना चाहिए एक आधान होता है एक स्फूर्ति होती है स्फुरन होता है एक आधान होता है अग्नियाधान कर्म कांड में प्रसिद्ध है अग्नि का आधार तो क्या होता है जैसे काष्ठ है ईंधन है बाहर से अग्नि को प्रज्वलित करके उसका संश्लेष कर देते है रूई की राशि है उसको अग्नि का मंथन करके या मच्स दिया सलाई के माध्यम से अग्नि को प्रकट करके रूई को छुआ देते हैं आग प्रज्वलित हो जाती है यह अग्नि का आधान है दूसरा प्रकार अग्नि के आधान का क्या है मंथन के द्वारा आग को प्रकट करते है पहले से अग्नि प्रज्वलित है उसका स्पर्श करा दे तत्काल आग की अधिक, अधिक अभिव्यक्ति हो जाती है जैसे पहले से कहीं आग की ज्वाला है अग्नि प्रकट है रूही का स्पर्श करा दीजिए ईंधन का स्पर्श करा दीजिए एक दीपक प्रज्वलित है दूसरे दीपक को लगा दीजिए बत्ती को तत्काल अग्नि का उसमें संसार हो जाए दूसरा है कि काष्ठ का मंथन करके या दीय में तिल्ली अभिव्यंजक संस्थान का घर्षण करके आग प्रकट करते है दोनों विधा है ऊपर से आधान अंदर से अभिव्यक्ति गुरु लोग जब विशेष कृपा करते हैं तो ऊपर से आधान कर देते अपने जीवन में जो दिव्यता प्रतिष्ठित है सन्निहित है वे जाकर शिष्य के हृदय में सन्निहित कर देते प्रभु प्रेरित तई व्यापय विद्या ये अनुग्रह युक्त शक्तिपात। पात्र इसीलिए जब गुरु से मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो क्या होता है विशेषकर वह मंत्र जिसको गुरु ने स्वयं पर्याप्त जपा हो या गुरुदेव स्वयं जप रहे हो वो संस्कार युक्त सुसंस्कृत ऊर्जा युक्त मंत्र है वह जब शिष्य के हृदय में जाता है तो तत्काल प्रभाव डाल देता है लेकिन पुस्तक में देखकर मंत्र जपेंगे उसमें वो संस्कृत नहीं है इसलिए उस मंत्र को जपने में व्यक्ति अधिकृत भी नहीं दूसरी बात है कि तप स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने जीवन में जो दिव्यता है उसकी अभिव्यक्ति होती है मूलतः क्या है सांख्यवादी चित्त सत्व कहते हैं चित्त सत्व अंत का नाम ही सत्व है भगवत गीता के सत्रह में अध्याय में सत्व शब्द का प्रयोग किया गया सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भगवती भारत सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत सत्व के अनुरूप माने जिसके अंतकरण का जो स्तर है सात्विक राजस्व तामस जिसके अंतकरण में सत्व का उद्रेक है उसके जीवन में सात्विकी श्रद्धा होगी जिसके अंतकरण में रजोगुण का सन्निवेश है उसके जीवन में राजसी श्रद्धा होगी जिसके अंतकरण में तमोगुण का उद्रेक है उसके जीवन में तामसी श्रद्धा होगी इसलिए हमने उठाया विषय कि स्वर्ग के अनुकूल चित्त का शोधन अलग है स्वर्ग के अनुकूल तो चित्त का शोधन होना चाहिए न स्वर्गीय पदार्थ का ही हमको दर्शन संभव नहीं है तो भगवत तत्व का दर्शन कैसे होगा क्या योग दर्शन का भी तात्पर्य क्या है सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में चित्त प्रविष्ट हो सके या रम हो सके या चित्त अपने आप में जहा है और जो है वहाँ शुद्धि है या नहीं सूक्ष्मता है या नहीं चित्त अपने आप में जो है और जहां है वहां से विचार करें तो चित्त सूक्ष्म है या स्थूल है अन्नमय कोष से प्रत्यक्ष कौन है प्राणमय कोष प्राणमय कोष से प्रत्यक्ष है मनोमय कोष प्रत्यक माने अंतरंग और मनोमय कोष से भी प्रत्यक्ष है विज्ञानमय कोष तो चित्त का अर्थ हो गया मन और बुद्धि दोनों मई ये वन आधत स्व मई बुद्धि निवेशया भगवान ने मन बुद्धि का वर्णन किया बाद में अथ चित्तम समाधा तुम मन बुद्धि के स्थान पर केवल चित्त शब्द का प्रयोग कर दिया तो चित्त में मन बुद्धि का क्या हो गया सन्निवेश हो गया चित्त शब्द का प्रयोग करके मन बुद्धि को ले लिया लेकिन योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति का निरोध तो मुक्तिकोपनिषद आदि में चित्त शब्द का अर्थ है प्राण और मन दोनों के समुदाय का नाम चित्त है योग के अनुसार यही परिभाषा उचित है चित्त का अर्थ होता है प्राण और अंतकरण का युग्म चित्त है प्राण और अंतकरण का युग्मित्त है इसलिए चित्त अपने आप में कहा है तो अन्नमय कोष अर्थात स्थूल शरीर से प्रत्यक्ष है कर्मेन्द्रियों से भी प्रत्यक्ष है ज्ञानेन्द्रियों से भी प्रत्यक्ष है चित्र बहुत सूक्ष्म है इसलिए आज का विषय कुछ गंभीर हो गया साधन की दृष्टि से आवश्यक है ऐसा क्योंकि श्लोक का तो हो जाएगा भाष्य आदि के अनुसार लेकिन जीवन में वो अवतीर्ण कैसे हो वो तो फिर भाष्यदी में नहीं लिखा होगा जगह जगह से संकलन करके निकाला जा सकता है इसलिए केवल श्लोक की व्याख्या ही पर्याप्त नहीं है श्लोक का जो अभिप्राय है जीवन में आत्मसात करने की विधा क्या है उसका अंकन भी आवश्यक हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको जो पढ़ाया वो तो दोनों दृष्टियों से प्रसंग में जो विषय चल रहा है उसका अर्थ क्या है दूसरे जिस साधना का जिस सिद्ध वस्तु का वर्णन किया जा रहा है वो जीवन में अवतीर्ण कैसे हो उसके विधा क्या है दोनों विधा का आलम्बन लेकर साधकों के लिए प्रवचन वरदान सिद्ध होता है नहीं तो केवल विद्वानों की दृष्टि से व्यायाम रह जाता है प्रवचन को केवल व्यायाम नहीं साधकों की दृष्टि से भी सुंदर सोपान तैयार करना चाहिए तो हमने कहा इसलिए चित्त अपने आप में जहाँ है वहाँ को लेकर विचार करें तो उपनिषद में यथो तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह या वचन दो बार आया अगर स्थल निर्देश में भूल हो जाए तो कुछ का कुछ अर्थ हो जाता दो बार आया तो स्थल अलग अलग है तैतृपनिषद पहली बार आया है कि चित्त भी मन वाणी से मन भी मन वाणी से अतीत दूसरी बार आया है कि आत्म तत्व तो भगवत तत्व तो या ब्रह्म तत्व तो मन वाणी से अतीत तुलसीदास तो जी ने अनुवाद किया मन समेत जहां जाय न वाणी तरक न सक सकल अनुमानु प्राय जो साधक हैं, उनको दूसरा अर्थ का ज्ञान है आत्म तत्व या भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व मन वाणी से अतीत है पहले अर्थ का ध्यान नहीं रहता है भाष्य को देखे बिना नहीं हो सकता कि चित्त भी अपने आप में मन भी अपने आप में मन बुद्धि से अतीत है जैसे इंद्रियां इंद्रियां है या नहीं इंद्रियां जो है वो इंद्रिय हैं या नहीं इंद्रियों में इंद्रियों की गति नहीं क्योंकि शब्द स्पर्श रूपर्श और गंध से रहित है इंद्रिया तो जैसे इंद्रिया इंद्रियातीत है वैसे मन भी मन से अतीत है इसका मतलब मन में भी मन की जब गति नहीं है स्वयं में भी मन की गति नहीं है तो कई कर न्याय से यह तत्व सिद्ध है कि फिर जो मन से भी प्रकृति से भी जो अतीत है भगवत तत्व आत्म तत्व या परमात्म तत्व उसमें मन की कैसे तो मन जहाँ है वो अपने आप में तो बहुत सूक्ष्म है लेकिन मन सूक्ष्म होने पर भी मन जितना सूक्ष्म है पहले मन को उतना सूक्ष्म बनाना भी कठिन है ये ते कुछ तेरा वाक्य है मन जितना सूक्ष्म है मन को उतना सूक्ष्म बनाना भी कठिन है कठिन क्यों है विषयाध्याम विषय सुविसर्जते मां मनुषमत चित्तम मये प्रविलियते प्रवलिये एकादश स्कंध श्रीमदभागवत में उद्दव जी के प्रति भगवान का वचन है और उपनिषद भी है ज्योकेत्यो उपनिषद में भी यह मंत्र है यह मंत्र है उपनिषद में ज्योकेत्यो यह वचन है विषयान ध्यात चित्तम विषय सुविजत मां मनुष्यमर्त चित्तम मये वक इसका अर्थवा स्थूल विषय का चिंतन करते करते व्यक्ति का चित्त अत्यंत स्थूल हो जाता है सूक्ष्म विषय में प्रविष्ट नहीं हो पाता क्या करना है जैसे इतना मोटा लोहा है अब उसको सुई सुई कपड़ा सीने के लिए जो सुई है उतना बारीक बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा घिसना ये सब पड़ेगा या नहीं इसी प्रकार से अत्यंत स्थूल विषय का सख चंदन बनीता दिखा शब्द स्पर्श रूप गंध के अभिव्यंजक संस्थान जो सख चंदन बनता रही अत्यंत स्थूल विषय हैं, उनका चिंतन करते रहने पर उसमें भी नोटों के बंडल का आ, हीरे जवार का चिंतन करते रहने पर मन इतना सूक्ष्म हो जाता है उसमें भी बाबाओं के लिए बड़ी विचित्र घाटी है पूरी रबड़ी कचौरी का, का भंडारे का चिंतन करते करते दक्षिणा का चिंतन करते करते मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि मन कहाँ है मन को जहाँ मन है वहाँ तक तो पहुँचाना भी तो बहुत कठिन है क्या बात ठीक है ना मन जहाँ है जितना सूक्ष्म अपने आप में है जो मन का स्वतः सिद्ध स्तर है यह अर्थ हुआ न प्रकृति प्रदत्त या वेदांत स्थान के अनुसार प्रकृति प्रदत्त पंच सूक्ष्म भूत पंच सूक्ष्म भूत प्रदत्त और पंचीकृत पंच महाभूत प्रदत्त जो मन है या चित्त है या अंतकरण है वो जहाँ है वहाँ तक उसको पहुँचाना भी तो बहुत कठिन वो तो बहुत सूक्ष्म है लेकिन हम कहाँ रंग गए एक बार पाला पड़ता है कुंभ के लोभ में क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने एक बार पूछ दिया हरिद्वार का कुम्भ था मैं नहीं गया था इस पद पर नहीं था तब की पूज गुरुदेव धर्मसंग में आए दर्शन करने गया उन्होंने कहा क्यों हो हरिद्वार में नहीं दिखे कुंभ में कोई चीज गुरु को पसंद ना आ तो शिष्य की तो मौत हो गई मेरे लिए तो इससे बढ़कर क्या होगा बिल्कुल सर नीचा करके रोने लग गया एक प्रकार से महाराज का ध्यान उधर नहीं गया कि मार्ग न होने से नहीं गया पैसे मेरे पास होते नहीं थे लोग प्रवचन करने के कारण बहुत धनी समझते थे <laughs> यह उस समय राजीव जी नाम था महीना में केवल दो रूपये इनको दे खर्च में दे पाता दो रूपये कुल तो पैसे नहीं होते तो प्रवचन करने के कारण लोग समझते थे इनके पास बहुत रुपया मुजफ्फरनगर में एक महीना रहता था वो बनिया लोग क्या करते थे मालूम है तीस को तीन से गुना कर दिए कितने होंगे गए नब्बे रुपये देते माने वो समझते थे समझते थे कितने ये लोग नार हैं वो समझते थे तीन रुपया मजदूरी इनकी <laughs> दो बार कथा कहलवाते थे और एक बार पढ़ते थे मुझसे वो यही जिनका ये बनवाया हुआ हॉल मुजफ्फरनगर के वो सब <laughs> परमेश्वर दयाल बड़े विकट नब्बे रुपये हम मुस्कुराते थे लेकिन लाचारी यह थी कि सेवानंद जी नहीं ही वहाँ उन लोगों से कहा बाबा के यहाँ तो मलमूत्र का त्याग का निषेध था ना शौचालय आदि बहुत सर्दी होने पर भी संग्रहणी के कारण एक महीना मुजफ्फरनगर में रहता था कि वहाँ इस सब की सुविधा मिल जाती थी ठंडा पानी तो होता था स्नान के लिए लेकिन तो हम सोचते थे इनको भगवान मिलेंगे क्या तीस दिन में एक दंडित स्वामी स्वयं पढें एक एक दो दो घंटे और दो बार प्रवचन करावे और चलते सब मै नब्बे रूपया दे दें साढ़े सत्रह रूपए तो हमको बस पर जाने के किराये लगते समझ गए तो हमने क्या संकेत किया संकेत यह किया कि चित्त जहां है वहां तक चित्त को पहुंचाना तो एक बार गुरुदेव ने कह दिया क्यों हो नहीं दिखे असली बात थी कि जाने की इच्छा होने पर भी मार्गव्य नहीं था हरिद्वार जाने का वहां से लौटने का गुरुदेव को हुआ कि शुद्धि का ये ज्यादा ध्यान रखता है तो कहा कि ऐसा है कि हमारे पास तो कार है तो कुछ शुद्धि की रक्षा हो जाती है कार से यात्रा करने पर माना कि ट्रेन और बस से यात्रा करने पर शुद्धि में स्खलन की प्राप्ति होती लेकिन थोड़ा विचार करो कि हम तुम भी अगर इन सब पर्वों को छोड़ देंगे तो ये पर्व किनके हाथ में चले जाएंगे फिर कहा कि जो स्तर पर्वों का हो गया है थोड़ा मैंने विषय को हल्का कर दिया क्योंकि और सूक्ष्म उठाना है जो समय इन पर्वों को हम छोड़ देंगे तो अराजक तत्व तो नास्तिक जो पर्व के घातक हैं उन्हीं से ये सब भर जायेंगे ऐसे व्यक्ति प्रविष्ट हो रहे हैं हमारा मन भी नहीं करता इन कुम्भों में जाने का लेकिन जाना इसलिए उचित है कि हम तुम जाना छोड़ देंगे तो सब नास्तिक श्रोमणिकों के हाथ में ही पर्व जाएंगे इसलिए कुछ अशुद्धि भी हो कष्ट भी हो कुछ यातना भी मिले तो हमको तुमको पर्व में जरूर जाना चाहिए ये गुरुदेव का वाक्य था गोमानंद जी महाराज के यहाँ जगह मिली पर्याप्त कुंभ में एक छोड़दारी में ठहरा दिया दस व्यक्तियों को पंद्रह व्यक्तियों को सब दंडित स्वामी अरे राम हमारे लिए तो दस दिन रुकना नरक हो गया भंडारा और दक्षिणा के अलावा एक वाक्य नहीं जो उनके मुंह से भगवान का निकले राम का निकले कृष्ण का उपनिषद में लिखा अरुण मुख अरुण मुख माने वेदांत वाक्य भगवान की चर्चा उठ पर भी नहीं दिन तो मैंने और घुमानंदी महाराज पूज घुमान महाराज ने कहा तुम्हारे लिए अलग ट्रेंट की व्यवस्था में कर सकता हूँ छोलदारी की फिर रसोईये की व्यवस्था कर सकता हूँ लेकिन तुम धर्मसंघ के मंच पर न जाओ हमारे यहाँ प्रवचन करो मैंने धर्मसंघ वाले समझते थे की लोग धर्मसंघ के अंदर की चीजें हैं हमने कहा कि आप जितने फांसी की सजा देनी हो दे दीजिए भोजन में मिर्चा और रहने में सब वही दक्षिणा की चर्चा मेरे लिए नरक है लेकिन धाम तो धाम है मुझे धर्मसंघ के मंत्र पर ही जाना है कुछ गुरुदेव का ही प्रवचन सुनना है आपके यहाँ न प्रवचन सुनना न करना तो नौ दस दिन के बाद मेरा धैर्य टूटा मैंने दंडी स्वामियों को डांटा इसलिए दंड लिया था क्या इसलिए सन्यास लिया था क्या इसका अर्थ क्या हुआ ये तो घटना हुई हलवा पूरी रबरी कचौरे नोटों के बंडल चेले चीली का ही ध्यान करेंगे बाबा होने पर सबसे पतन की घाटी यही है तो प्रश्न उठेगा मन कहाँ जाके स्थूलतम होगा या नहीं स्थूलतम मन हो जाएगा गधे की गिनती करते करते मन क्या सूक्ष्म हो जाएगा इसी प्रकार से नहीं का चिंतन करते रहेंगे तो मन स्थूलतम हो जाएगा तो मन का स्तर जहाँ है मन अपने आप में जहाँ है उसको पहुंचाने में भी कई जन्म लग जाएंगे फिर हम जहाँ हैं वाच्यार्थ में हम माने जीव जीव जहां है वाच्यार्थ में वहां उसको पहुंचाने के लिए कितना समय लगेगा उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति से पूछें केवल शब्द का अर्थ जानता हो और कुछ नहीं केवल शब्द का अर्थ जानता हो द्वैती हो अद्वैती हो कुछ भी हो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता दृष्टा दर्शन दृश्य में आप कौन हैं प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं क्या उत्तर देगा ध्याता ध्यान ध्यय में आप कौन है रसायता रसन रस में आप कौन है त्रिप्टी तो के शिरो भाग में जिसके आगे ता या ता लगा उसी में सबकी निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती, हो आत्म होती है दृष्टा दर्शन दृश्य में स्वाभाविक रूप से द्वैती हो या द्वैती आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है द्रष्टा यही ना मैं दा हूँ मैं दृष्टा हूँ अर्थात मुझसे पराक दर्शन है और दर्शन से पराक दृश्य जैसे ये तखत है उस पर ये आसन है उस पर फिर ये शरीर है ऐसे दृश्य से प्रत्यक्ष हो गया दर्शन दर्शन से प्रत्यक्ष हो गया दृष्टा प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमाता सबसे ऊपर प्रमाण बीच में प्रमेय नीचे इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को अप्रमेय कहा गया तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा जब प्रमाता भी अप्रमेय है प्रमा से प्रत्यक है प्रमा का अविषय है इसका अर्थ यही है प्रमा परिचिन्न नहीं है प्रमा परि... के द्वारा परिच्छि होने वाला परिच्छिद नहीं है प्रमाता भी अप्रमेय है तो फिर क्या कहना जिससे प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप त्रिप्टी बुद्धाषित है वह जो त्रिप्टी का अधिष्ठान उपादान है त्रिप्टी का तात्विक रूप है वह कितना वह अप्रमेय है या तो कई नीति न्याय से सिद्ध है भगवान शंकराचार्य जी ने कहा एक तरा भावे यदापलभा मे स्वयं तत्व योगे दश भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय का दसवा श्लोक हो सकता है तो क्या अर्थ हुआ जीव तो अंत करण से स्वतः ऊपर है मैं प्रमाता हूँ प्रमाण और प्रमेय नहीं मैं ध्याता हूँ ध्यान और ध्येय नहीं यही हुआ न मैं दृष्टा हूँ दर्शन और दृश्य नहीं तो दृष्टा अपने आप में दर्शन और दृश्य से दृश्य और दर्शन से प्रत्यक्ष है तो स्वाभाविक रूप से वाच्यार्थ भूमि में हम जहा हैं, स्वयं को वहां तक पहुंचाना भी तो बहुत कठिन है ना? क्या? क्या व्यवहार में प्रमेय में जाकर के रजपथ जाते या नहीं ध्याता ध्यान ध्येय ध्येय दे घटपथ आदि उसी में जाकर रचपथ जाते या नहीं मैंने दो सीढ़ी नीचे पहुंचते प्रमाता से पराग कौन है प्रमाण प्रमाण प्रमाण में ये आ जायेंगे चित्तवृत्ति प्रमाण है तो चित्त आ गया न प्रमाण कल्य कौन होगा चित्त चित्त से भी नीचे खिस गए इसलिए एक बार यहाँ जब मैंने व्याख्या की तो पूजपा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया अथ केने शीतम प्रेषितम पतना मुंह से निकल गया सरस्वती जी की कृपा से आ खेद की बात है कि जिससे चेतित होकर चित्त या मन अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ है उस चेतक की ओर दृष्टि न डाल अपने विषय चैत्य की ओर गिर पड़ता है पतन है या मन का पतती प्रेषितम पत मना तुम्हारा तो ने बहुत आशीर्वाद दिया कि पतन तो सचमुच में यही है उन्होंने अच्छा अर्थ निकाला निकाला नहीं वो निकल गयी उन महापुरुषों की कृपा से निकल गई बात निकल गया अर्थ तो हमने क्या संकेत किया अभी हमने संकेत किया कि वाच्यार्थ में हम जहाँ हैं हमको अपने तक पहुँचाना भी कितना कठिन है बात कुछ अटपट्टी है या नहीं हर व्यक्ति अपने तक तो पहुँचा ही होता है लेकिन तादात्म्य पत्ती के कारण नहीं पहुँचा होता है तो जहाँ परमाता स्थित है वहाँ भी स्वयं को पहुँचाना कितना कठिन है लेकिन वो छोड़ दीजिए प्रमाण की सिद्धि जिससे होती है दृष्टा दर्शन दृश्य में दर्शन की सिद्धि जिससे होती है वो तो अंतकरण है अंतकरण तक भी अंतकरण को या स्वयं को पहुंचाना हमारे लिए कठिन पड़ गया है इसलिए कहा गया यथंतो योगी नयनम पश्यम त्यात्मस्थितम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अर्थात दिव्य शक्त चंदन बंता दिव्य घटपट आदि शब्द स्पर्श रूप रसगन नित्यादि वो सब जो दिव्य पदार्थ हैं। उनके ग्रहण करने की क्षमता उनका उनको पहचानने की क्षमता भी तो जीवन में दिव्यता के बिना संभव नहीं है धर्मराज निष्ठी के बल पर स्वर्ग पहुंच गए सदैव महाभारत यहीं तक लोगों को प्राय सुन सुना के पता है आगे जो घटना घटी उधर लोगों को पता नहीं महाभारत तो आए पढ़ते नहीं महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है लोगों की डरना है कि घर में महाभारत ना हो जाए युद्ध का चिंतन करते करते ये भी हो सकता है अगर ज्यादा अभिनिवेश हो गया तो वहां लिखा है की द्रौपदी सहित पांचों भाई में चार भाई नरक में कराहते हुए दिखाई पड़े इनको धर्मराज निष्ठिर को और हजारों नाराणी चित चित्का, करते हुए सुनाई पर दिखाई पर धर्मराज धर्मराजिर का धैर्य विचलित हो गया उन्होंने कहा देव देव तो मुझे यही रहने दो नारकी प्राणियों ने कहा कि कुछ समय रुकिए कुछ समय रुकिए आपके शरीर का स्पर्श करके जो हवा लग रही है हमको उससे नरक की वेदना शांत हो जाती है उन्होंने कहा मैं नरक में ही रहूंगा लेकिन जब देखा कि द्रौपदी के सही चारों भाई नरक में कढ़ा रहे हैं तब उन्होंने कहा ओह सोचा था कि शरीर छूटने पर न्याय मिलेगा यहाँ भी यही जीवन काल में धर्म का त्याग इसलिए नहीं किया कि शरीर छूटने पर तो सुख मिलेगा यहाँ भी चारों भाइयों के सहित द्रौपदी नरक में ए देवदूतों मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए तब देवदूतों ने कहा कि राज्य के अंत में नरक होता है ये कृत्रिम नरक आपको दिखाया गया लेकिन राजन मर्त लोक का शरीर जब तक आपके पास है तब तक स्वर्ग के दिव्य भोग पदार्थों का भोग आप नहीं भोग सकते इसलिए आपकी मान्यता जो है क्योंकि अभिव्यंजक संस्थान सूक्ष्म शरीर में मान्यता होती है किस प्रकार की मान्यता की अभिव्यक्ति हो वो तो शरीर पर निर्भर करता है जिस स्तर का स्थूल शरीर होगा उसी स्तर का सूक्ष्म शरीर व्यक्त होगा एक विचित्र बात छो गुप्त लगभग लग आठ वर्षों से पढ़ा रहे पढ़ा क्या रहे पढ़ रहे क्योंकि कोई सोता ऐसे नहीं जो आठ वर्ष तक पूरे सुने हो हम ही सोता है पढ़ा तो रहे बाईस साल से इक्कीस साल से पूरी में लेकिन छानों उपनिषद सात शाँ, साल से शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका से क्या अद्भुत दिव्यता है कितना विज्ञान उल्लेख दिया भाष्यकार भगवान ने वहाँ प्रश्न उठा कि आदित्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष का वर्णन है पूर्व पक्ष प्रस्थापित हुआ की क्या ये आदित्य का आदिदेविक रूप है वही ध्येय है यह अंतर्यामी सर्वेश्वर का यहाँ पर वर्णन है तो भाषिकार भगवान ने कहा कि जिन जिस स्तर के शब्दों का प्रयोग श्रुती ने किया पापमा इत्यादि वो अधिद्व आदित्य में चरितार्थ नहीं होता इसलिए यहाँ पर साक्षात अंतर्यामी सर्वेश्वर का वर्णन है आदित्य मंडल उसका अभिव्यंजक संस्थान ही है यदादित्य ग तेजो जगत भाषय खिलम यद यत यद चागनो तत्जो विधि मामकम उससे संबद्ध यह बात है जो मैं कह रहा प्रश्न था कि क्यों आदित्य जो देवता है आदित्य मंडल फिर एक देव आदित्य जो देवता है देवताधिकरणम ब्रह्म सूत्र में इस बार आरंभ से ही चौमासे में देवताधिकरणम शंकर वस्त टीका ऐसी पढ़ाना प्रारंभ किया पूरा नहीं हो पाया दो महीने अंतिम सूत्र की भानती टीका बच गयी बहुत शास्त्रार्थ व्याकरण ही व्याकरण वहाँ पर है पूर्व मीमांसा व्याकरण न्याय और उत्तर मीमांसा एक साथ चार शास्त्रार्थ हैं बहुत जटिल प्रसंग है वो देवताधिकरण में जो पूर्व मीमांसा भी है उत्तर मीमांसा भी है न्याय भी है उन सब से एक साथ व्याकरण का भी पुट है सबके साथ एक साथ शास्त्रार्थ है बहुत जटिल विषय है हमने क्या संकेत किया तो वहाँ पर भाषिका ने कहा अपहत हाँ पापमा ईश्वर के अलावा और कोई नहीं तो का आदित्य तो पुण्यात्मा है उन्होंने कहा पुण्यात्मा हैं जिन कर्मों कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फल स्वरूप आदित्य मंडल उनको प्राप्त हुआ है आदित्य अधिदेव वो प्राप्त हुए हैं वो अवश्य पाप रहित है लेकिन वो जीव हैं, कोई जीव विशेष जब सूर्य बनता है चंद्र बनता है अग्नि बनता है कर्मोपासना के परिपाक के फल स्वरूप, उसमें संचित कर्म तो विद्यमान रहते हैं ना, वो तो पापमय भी होते है पूर्णमय भी होते हैं, हैं। इसलिए देवता भी सर्वथा पाप रहित नहीं होते जब तक देवता के पद पर है तब तक वे जो अशुभ कर्म है उनके संस्कार हैं चित्त में सन्निहित वो प्रकट नहीं हो सकते इसीलिए बहुत अच्छा महाभारत में श्लोक है शुभ अशुभ हो जाते हैं आ, आ, हो जाते हैं क्या मतलब देवताओं यू वरदान देते हैं यानी एक कैमरा वाला ने कहा वहाँ पर सरदार जी ने अभी जहाँ से आये चंडीगढ़ से महाराज तुम ऐसे करो क्योंकि तो वो दिखाते हैं गुरुओं का ऐसे याद करो चित्र ले <laughs> ऐसे करो तो देवता यूं करते हैं या नहीं लेकिन वही देवता जब देव शरीर का देव विग्रह का देव पद का आधायक कर्म शांत हो जाता है क्षणिय पूर्णिय मर्त लोकम्भंति तो क्या पता उनको कुत्ते का प्रारब्ध मिल जाए प्रारब्ध के फल स्वरूप कुत्ता बनना पड़े इसलिए सर्वथा निष्पाप तो केवल भगवान होते हैं और कोई सर्वथा निष्पाप नहीं होगा पाप का हरण करने वाला व्यक्ति स्वयं भी पापी हो सकता है क्यों वो संचित कर्म ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। क्या वो कब जाकर क्या फल दे दे कुछ नहीं कह सकते तत्व ज्ञान के द्वारा संचित कर्म का दा होता है लेकिन शुभाशुभ कर्म का फल तो तत्वज्ञ को हल्को मिथ्या मानिए कर्म को मिथ्या मानिए जो भी आपको ज्ञान विज्ञान के गेर लगाने हो लगा लीजिए भोगना तो पड़ता है सर्वथा निष्पाप केवल भगवान होते हैं तो फिर अंत में क्या कहा कि दिव्यता स्वर्ग से भी दिव्य क्या है ब्रह्मलोक है या नहीं अब ब्रह्मलोक से भी दिव्य ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है वहाँ तक चित्त को पहुँचाने के लिए सूक्ष्म रूप से सहित हर घाटी को पार करने की आवश्यकता है तो देवताओं ने कहा कि मृत्य लोक का जो आपका शरीर है ये आपके लिए प्रतिबंधक है स्वर्ग का सुख निरावरण रूप से व्यक्त नहीं होने देगा तो फिर क्या करें? त्रिपथगाह गंगा जी का नाम त्रिपथगाह है तो स्वर्ग में जो मंदाकिनी बहती है उसमें गोता लगाकर कर अनायास मृत लोग के शरीर का त्याग कीजिए जो श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध का एक शब्द है द्रव्य सूक्ष्म विपाक द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक मान स्वर्गोपम जो शरीर स्वर्गीय शरीर स्वर्ग के उपलब्ध शरीर दिव्य शरीर जो प्राप्त होगा उसके द्वारा जो आपके अंतकरण और प्राण की अभिव्यक्ति होगी उसमें क्षमता होगी आप जीव को किस स्वर्ग का सुख भोग सके स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भी अंत में दिव्यता का धन करना पड़ता है लेकिन उससे भी ऊपर उससे भी ऊपर उससे भी ऊपर इसीलिए अंत में भाष्यकार का जो अभिप्राय था इस श्लोक के संदर्भ में अभिप्राय है कि जो साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है विवेक वैराग्य शपत्ति शब्द उपरथ चित्सा श्रद्धा समाधान सम्पन्न नहीं है तीव्र विमुखा सम्पन्न नहीं है व यत्न करने पर भी अधिकारी न होने के कारण कर्म और कामना का प्रबल वेग पालने के कारण उस आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर सकता अर्थात स्वयं को देहन्द्रीय प्राणांतक करना भी जो अनात्मक प्रपंच है उससे विविध और अतीत तथा सर्वथा ब्रह्म स्वरूप अद्वितीय नहीं जान सकता अतः अपने अधिकार की सीमा में प्रयत्न अपेक्षित है सबसे पहले प्रयत्न का विषय चित्त की शुद्धि और समाधि हो उसके बाद में तत्वानुसंधान तथा पदम तत्परिमार्जित इतनी योग्यता अर्जित करने के बाद उस तत्व का तत्पद का परिमार्गन करना चाहिए परिता अनुसंधान करना चाहिए तो इसका अर्थ क्या हुआ दिव्यता का आधान हो हर, हर Hello yeah, no. no.